महाभारत आदिपोषपर्व ततस्तमश्विनावतु आवाभ्यात उपाध्याय नभीष्टता पुपो दत्युक्त सैना गुरव तथा कुरस्व य उपाध्याय ने तब दोनों अश्वनी कुमार बोले वश्य पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्थिति की थी उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी करो स एवुक्त प्रत्युवाच ए तनुनये भवंतावश्विन सहे हम अनद्य गुरप मिति उनके ऐसा कहने पर उपन्यु ने उत्तर दिया इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ गुरु जी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता प्रीतो तमस्विनावाहत प्रीतौनया उपाध्यायस्यते उपाध्याय से भवतोपि हिण्य भविष्य चक्षुष्मा भविष्यसिति श्रेयश्चापस्यसी तब अश्विनी कुमार उससे बोले तुम्हारी इस गुरुभक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान है तुम्हारे दाँत सुवर्णमय हो जाएंगे तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे स एवं मुक्त स्वीभ्याम लब्धचुर उपाध्याय सकाशम आगम्याम्यवादयत अश्विनी कुमारों के ऐसा करने पर उपमन्यु को आंखें मिल गई और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया आच चक्षे चा प्रीतिमान बभूव तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए आह तैनम यथा श्रीन आवाह श्रेजो वाम सती और उससे बोले जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होंगे सर्वे चे वेदा प्रतिभास्त सर्वाणी च धर्मशास्त्राण ते ऐसा तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई अखापरशिष्य तैवायोधम्य वेद ना तमुपाध्याय तमिदेश वस्वेद इतम तावन्म गृह कच्चिकालम शुश्रूषुणा चवित श्रेयस्ते के तीसरे शिष्य थे वेद उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा आज्ञादी वस्वेद तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो सदा शुश्रूषा में लगे रहना इससे तुम्हारा कल्याण होगा स तथे तुक्ता गुरकुले दीर्घकाल गुरु शुश्रूषण पर गौरी गौरीव नि गुरुना सर्वत्र महता काल गुरु परितोषम जगा वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की गुरुजी उन्हें बैल की तरह सदा धारी बोझ धोने में लगाए रखते थे और वेद सर्दी गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरु जी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए तत्परितोषाच श्रेय सर्वज्ञता त्यापी परीक्षा वेद से गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली इस प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृत्तांत कहा गया स उपाध्याय नाजात समावृतस्माद गुरुकुलवाद गृहाश्रम प्रत्यपत तस्यापि वसतश्रय शिष्या बोभूस शिष्या उवाच कर्म वाक्रेता गुरुशुश्रूषा चेती दुखाजी गुरकुलवास से शिष्यान परक्लेन योजश तदनपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरुगृह से लौटे घर आकर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास तीन शिष्य रहते थे किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे वे परिचित थे इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी अथ कस्मचित काले वेदम ब्राह्मणम जनमे जय क्षत्रियापे वरीोपाध्याचक्रु सदाचिजाज कार्य प्रस्थित उत्तंकनामानं शिष्य निर्ोजयास भो यकिंचिदस्मदृह परहीयत तदीक्षा अपरियता क्रियमाण सन्दम वेद प्रवास जगाम एक समय की बात है ब्रह्मवेता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया तदनंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा वस्त्र उत्तंक मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पुष्टि तुम कर देना ऐसी मेरी इच्छा है उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए अथोत्त शुश्रू शूर गुरुनिगम अनुतेष मनो गुरुकुले वसति स्म स त्र वसमान उपाध्यायस्त्रिभि सहिताहुक्त उतंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए परायण हो गुरु के घर में रहने लगे वहाँ रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा उपाध्यायानी ते ऋतमती उपाध्याय चोषिष्याम यथाजुर्वंध्यो न भवती तथा कृता में स विशी दती तुम्हारी पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं उनका यह ऋतु जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है एव मुक्तस्ता स्त्रिय प्रत्युवाच न मैया स्त्री नाम वचनाधी अकार्यम कर संदिष्टो कार्यम अया कार्य यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य नि कर्म नहीं कर सकता उपाध्याय ने मुझे ऐसा ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना तस्य पुनरुपाध्याय कालांतरेण गृहमा जम तस्मा प्रवासात सू तद्वृत्त तस् शेषम उपलभ्य प्रीतिमा भूत इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ इसलिए वे बड़े प्रसन्न हुए वाच चैनम वोतंकम ते प्रिय कर्वाणी ते धर्म तो शुश्रूषि तोस्मी भगवता प्रीति परस्परे समृद्धा तदनुजाने भवंतम थर्वा देव वा, कामान वापस्यसी गम्यतामिथि और बोले बेटा उत्तंग तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूं जाओ तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी स एव मुक्ता प्रतिवाच कि प्रियवाणी एवं आहू गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले भगवन मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं वृद्ध पुरुष कहते भी हैं यमे न वै ब्रूजा ये नृक्षति तरोतर प्रिय प्रति विद्वेशाधिग्छति जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है उन दोनों में से एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है सो हम अनुा तो भवते भवतेष्ट गुरुवर्थ मुपम हर तुम तेन मुक्त उपाध्याय प्रत्युवाच वस्तोतंक तावदिति अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभिष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ उत्तंग के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले बेटा उत्तंग तब कुछ दिन और यहीं ठहरो उपाध्यायम सक्याय आहोत्तंक आज्ञापयतु भवान कि प्रिय उपाहरामी गुर तदनंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा भगवान आज्ञा दीजिए मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट करूँ तमुपाध्याय प्रत्युवाच वस्त्रोत्तंक बहुसो मं चोदयसी गुरथम उपाहमीति तद्गय प्रवेशोपाध्यां पृक्ष कि मुहरा मिती ऐसा यद्रवीती तदुपहार स्वेती यह उपाध्याय ने उससे कहा वस्तु उत्तंक तो तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरुदक्षिणा भेंट करूं अतः जाओ घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरुपत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरुदक्षिणा भेंट करूं वे जो बतावे वही वस्तु उन्हें भेंट करो स एवध्याय नोपाध्याम नो पृछद भगव नास्म्य नु तो गृह गंतम्छा मिष्ट ते गुरुपहृत्यांतमी तदा ज्ञापय तो भवती कि उपा हरा गुरुवर्थ मिति उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुर पत्नी से पूछा देवी उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उर्ण होकर जाना चाहता हूँ अतः आप आज्ञा दें, मैं दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूँ शव मुक्तोपाध्यायानी तमत प्रत्युवाच गौष्यम प्रतिराजानम कुंडले भिक्षु तुम तस् क्षत्रिये उत्तंग के ऐसा कहने पर गुरुपत्नी उनसे बोली वश्य तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी छत्राणी पत्नी से जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ ते आनय चतुर्थे हनी पुष्पकता आब्धा शोभम ब्राह्मणा परवेषुमीक्षा भी तस्पादय एवं कुरता श्रेयो भविता कुत श्रेय और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ आज के चौथे दिन पुण्य कु्रत होने वाला है मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूं अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है साम सुक्त प्रातिष्ठोत सपथि गृषभम अति प्रमाणम च पुरुषम अति प्रमाण के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिए मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशाल का पुरुष को भी देखा उस पुरुष ने उत्तंक से कहा भो उत्तंकत पुरी ऋषभ से भक्ष्य स एव मुक्तो नैक्षत उत्तंक तुम इस बैल का गोबर खा लो किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा खा नहीं हुई तमाहपुरशो भूय तंकमा स्वतंक मां विचार्योपाध्या ते भक्षिम पूर्वमिति तब वह पुरुष फिर उनसे बोला उत्तंक खा लो विचार न करो तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था स एवं मुक्तो बढ़ मृत्युक्त वृषभ से मुत्र पुरीशम चक्षिंक संभ्रमादुत्थित प्रतस्थे उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर कर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया फिर वे चल दिए यत्र सा, सा अभिन्योवाच जहां वे क्षत्रिय राजा पौष रहते थे वहां पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए हैं तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा अर्थी भवन तम उपागतस्मीति स एनम अभिवाद्योवाच भगवान पौष्य खलव किम करवाणी राजन मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा भगवन मैं आपका सेवक पौष्य हूं कहिए किस आज्ञा का पालन करूँ तम वाच गुरंडल्यो अर्थेनाभ्यागतस्मी ती ये वैते क्षत्रया पिनध्ये कुंडले ते भव दातुमर्ती उत्तंक निपोष से कहा राजन मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त दो कुंडलों के लिए आपके यहां आया हूं आपकी क्षत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें यह आपके योग्य कार्य है तम प्रत्युवाच पौष्य प्रवेश क्षत्रिया मिति सव मुक्त प्रवेश क्षत्रिया न पश्यत यह सुनकर पौष ने उत्तंक से कहा ब्रह्मण आप अंतपुर में जाकर छत्राणी से वे कुंडल माँग ले राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने अंतपुर में प्रवेश किया किंतु वहां उन्हें छत्राणी नहीं दिखाई दी सपौष्यम पुनर्वाच न युक्त भवता हम नहिते नेंतपुर क्षत्रिया सन्निहिता नहीं, नहीं दाम तब वे पुनः राजा पवष्य के पास आकर बोले राजन आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें यह आपको शोभा नहीं देता है आपके अंतपुर में छत्राणी नहीं है क्योंकि वहाँ वे मुझे नहीं दिखाई देती हैं सा एवं मुक्त पौष्य क्षण मात्रमृत्योत्तंकम प्रत्युवाच नेतम भवानुच्छिष्ट स्मर तावन्न उत्ष्टे ना सुचना शक्त्या द्रष्टुम पतिव्रता सहसा ना सुचे इति उपैती उत्संग के ऐसा कहने पर पौष ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया निश्चय आप झूठे मुंह हैं स्मरण तो कीजिए क्योंकि मेरी छत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती है आप उत्सिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं अथ उद्द स्मृत स्मृत वाचास्थल नोपस्पृष्टम नोपस्पृष्ट चेति तंपोश्य प्रतिवाच एसतेतिक्रमो नोत्थिते नोपस्पृष्भवती शीघ्र गच्छताे उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा हाँ अवश्य ही मुझमें अशुद्धि रह गई है यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है तब पौष ने उससे कहा ब्रह्मण यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है खड़े होकर और पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है अथोतंक स्तम तथेतुक्ता प्रांग उपवेश सुप्रक्षालित ने सुप्रक्षापाणी पादनो निशब्दाफेना भी, अनुष्णागता चांतह पुरम प्रवेश तत्पश्चात उत्तंक राजा से ठीक है ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुँचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा तीन बार आचमन करके उन्होंने दो बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पोछा और नेत्र नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतपुर में प्रवेश किया ततस्ताम क्षत्रिया अपश्यत सात दृष्टिकम प्रत्युत्थाया तब उन्हें छत्राणी का दर्शन हुआ महारानी उत्तंग को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली भगवान आपका स्वागत है आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं सतम वाचे कुंडले गुरव मे भिषि दाहसी सात्रमयनतिमणीयच्चे मे मत्वाते उचास्म प्राच्छा दाह तक्षको नागराज शुभ्रम प्राथयत प्रमत् नेतर्हसीति उत्तंक ने महारानी से कहा देवी मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है वे ही मुझे दे दें महारानी उत्तंक के उस सद्भाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने यह सोचकर किए सुपात्र ब्राह्मण है इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा ब्राह्मण नागराग तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है अतः तो आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए सव मुक्तस्ताम क्षत्रिया प्रत्युवाच भगवती सुनिवृता भव न सकस्तक्षको नागराजो धरसे तुम रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन क्षत्राणी से कहा देवी आप निश्चिंत रहे नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता स एवुक्त क्षत्रिया मामंत्र पौष्य सकाशमागछत आह चैनम भो पौष्य प्रीत पौष्य प्रतिवाच महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक राजा पौष्य के निकट आए और बोले महाराज पौष्य मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ यह सुनकर पौष ने उत्तंग से कहा भगवत चिरेण भगवत चिरेण पात्रमासाद्यते भवास्य भव गुणवान अतिथे दीक्षे श्राद्ध करतुम कृताम क्षण भगवान बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है आप गुणवान अतिथि पधारे हैं अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ आप इसमें समय दीजिए तमुतंक प्रत्युवाच कृतक्षण एवस्मे शीघ्रम इक्षावी यथोपपन्नमूपस्कृत स तथेतुवा यथोपन्नम भोजयामास तब उतंक ने राजा से कहा मेरा समय तो दिया ही हुआ है किंतु शीघ्रता चाहता हूँ आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगवाइए राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया तथो अथो संकेश के शीतम अन्न दृष्टवा अशुच्येत मा तम पौष मुच यस्मा शुच्यन्नम तस्मा दंधो भविष्य परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है फिर तो यह अपवित्र अन्न है ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष से बोले आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं अतः अंधे हो जाएंगे तम पौष्य प्रतिवाच यस्मा तम अप्य दुष्टम दूस यथी तस्मात्व अन्नपत् भविष्य तम उतंक प्रत्युवाच तब पौष्य ने भी उन्हें श्राप के बदले श्राप देते हुए कहा आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं अत आप भी संतानहीन हो जाएंगे तब उत्तंक राजा पौष्य से बोले न युक्त भवता अशुचि दत्वा प्रतिशापम दातुम तस्मा प्रत्यक्षी कुरु ततः पौष्यद अशुचि दृष्टि तस् शुचि भाव महाराज अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में साप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए तब पौष ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया अथ तदन्नम मुक्त केश या स्त्री आजतृतमुष्णम सकेशम चाशुचे तीम तमृषि मुक्तम प्रसाद वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था अथ उसमें केस पड़ गया था देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था इसलिए वह अपवित्र है इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंकृषि को प्रसन्न करते हुए कहा भगवन्ने दतज्ञा जन्नम सकेशमुपतम शीतम तक्षा मे भव न भवेय अंधतंक प्रत्युवाच भगवन यह केशयुक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न हूं तब उत्तंक ने राजा से कहा न मृषा ब्रे त्वंधो न चिरादन धो भती ममा भवता दत्तो न भेदती राजन मैं झूठ नहीं बोलता आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ साप मुझ पर लागू न हो तम पौष्य प्रत्युवाच न चाहम शक्त सापम प्रत्यात नही मे मंडुराद्याप्यूपम ग्छति किं चेतद न ज्ञाते यहां नवनीत हृदय ब्राह्मण से चुेक्षुरो नीतस्तीक्षणार नवनीतम् तदोभयम बेतद विपरीतम क्षत्रिय पौष ने उत्तंग से कहा मैं साप को लौटाने में असमर्थ हूँ मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी ही पिघलने वाला होता है केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है किंतु वे दोनों ही बातें छतरी के लिए विपरीत है उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है गते तदेव ग सक्तों तीक्षण हृदय सापम अन्यथा करतुम गम्यता तमुतंक प्रतिवाच। ह अन्न सा शुची भावक्ष्य प्रत्यनुनीत प्राक यस्मा दुष्टम दूषयसी तस्मात्पत्यो भविष्य भविष्य दुष्टे चाने नैस मम शापो भविष्य अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने की कारण मैं उस उसे को बदलने में असमर्थ हूँ इसलिए आप जाइए तब उत्तंक बोले राजन आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अन्याय विनय की है किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बना रहे हो बता रहे हो इसलिए संतानहीन हो जाओगे इसके बाद अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया अतः आपका यह श्राप मुझ पर लागू नहीं होगा साधयामस्ताव प्रातिष्ठत वोत्तंकोत्तंकस्ते तो कुंडले गृहीत सो पश्य दथथ पथि नग्न क्षपणकमागछत मुहुर्मुहु दृश्यमनमृश्यम चब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक लग्न छपणक को देखा जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था